रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज शोध कार्य के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के सभी प्रयासों पर अंग्रेजों ने अंकुश लगाया अंत में तंग आकर बोस ने भौतिकी विभाग के एक बंद पड़े ने में प्रयोगशाला बनाई यहां अत्यंत प्राथमिक स्तर के उपकरणों और यंत्रों से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन प्रसारण अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन विवर्तन ध्रुवन एवं परिचयन पर मौलिक शोध शुरू किया आज प्रचलित सूक्ष्म तरंग उपकरणों के कई प्रदर्शिका लेंस ध्रुवक और विवर्तन ग्रेटिंग की झलक हमें उनके प्रयोगों में मिलती है इनमें से कई उपकरणों के वे खुद आविष्कारक थे इन में बटे हुए पटसन का असाधारण ध्रुवक शामिल है बोस द्वारा सीसे से बना ये रिसीवर को 1904 में पेटेंट भी मिला। 1977 के नोबेल पुरस्कार विजेता और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक प्रोफेसर ब्रिटन के अनुसार बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्रिस्टलों का उपयोग कर रेडियो तरंगें पकड़ी 1977 के ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता नेव के अनुसार बोस अपने अनुसंधान में दुनिया से 60 वर्ष आगे थे उन्होंने कहा वस्तुतः उन्हें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के मौजूद होने का पूर्वानुमान था बोस की रुचि घटनाओं के केवल वैज्ञानिक पक्ष में थी उसे पेटेंट कर उससे धन कमाने में नहीं जबकि उनके समकालीन मार्कोनी ने वायरलेस की व्यावसायिक संभावनाओं को तत्काल पहचाना और वायरलेस संचार उपकरणों का निर्माण कर खूब मुनाफा कमाया बोस एक शैक्षिक दौरे पर यूरोप गए जहां उनकी भेंट लॉर्ड कैलविन और प्रोफेसर फिटर्ड जैसे विश्व के अग्रिम पंक्ति के वैज्ञानिकों से हुई अठारह सो सतानवे के आस पास बोस की रुचि में वह कभी तेज और कभी मंद प्रदर्शन दिखाता था इससे उनका कौतूहल जगा वे उन्हें मनुष्य की थकान और नई ऊर्जा की अवस्था जैसी लगी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रिसीवर भी स्तर पर काम थकान आराम और के चक्र से गुजरता है उनके एक शोध पत्र सजीव और निर्जीव पदार्थों में विद्युत द्वारा उत्पादित सामान्य आणविक प्रतिभास पर प्रतिक्रिया हुई। इसके कई दशकों बाद जब जैव जैवभौतिकी और साइबरनेटिक्स का उद्गम हुआ तो साबित हुआ कि बोस सही रास्ते पर थे